तृतीय मंत्री टीका नस्ता षोड़शकला प्रभवतीन अद्याप्स उक्त स इच्छा इत्यादी पुनः अधिकं इत्यता कथनमस्ता षोड़शकला प्रभवतीपले कहूष में आत्मा में षोडशकला उत्पन्न होती है कहा गया अध्याय जो कह दिया है तो फिर स इच्छा आदि कह करे आगे जो मंत्र है फिर सृष्टि कथन करते षोड़श कला की उत्पत्ति तो कह दिया उत्पत्ति हो गई आत्मा में जिससे उत्पत्ति होती है फिर सृष्टि कथन अधिक है ऐसा शंका से कहते हैं वास्तव्य में योड़श कला प्रभवंती उत्तम षोड़श कला इसमें उत्पन्न होती है पुरुषों में ये कहा गया है किसलिए कहा गया है पुरुष विशेषणार्थम ना अर्थम नाम प्रभव कला प्रभव कलाओं की उत्पत्ति पुरुष विशेषणार्थम पुरुष का विशेषण करने के लिए भेदन करने के लिए अन्य से भिन्न बताने के लिए ज्ञापन करने के लिए विशेषण के द्वारा पुरुष का बोधन के लिए पुरुष का ज्ञान कराने के लिए ये कहा गया है जिसमें सोलह कला उत्पन्न होती है वही पुरुष सा है सच अन्यार्थो श्रुत यद्यपि कलाम की उत्पत्ति कहेगी वस्तुतः तो कला की उत्पत्ति में तात्पर्य नहीं वो तो अन्य अर्थ अर्थ पुरुषों का ज्ञान के लिए कहा गया अध्यारोप करके अपवाद करने के लिए कलाम की उत्पत्ति जिसमें और कलाओं का मिथ्या तो कर अपवाद करके पुरुष को ज्ञान कराना अध्यारोप कहते अपवाद करने लिए। के लिए अपवाद के लिए अन्य अर्थों पर अपवादो अर्थो भी श्रुत श्रुति में कहा गया फिर भी कैन क्रमण से आया तो अध्यारोप है उत्पत्ति होती है तो किस क्रम से उत्पत्ति होती है अपवाद तो करना है उत्पत्ति कह कही गए कही गई तो किस क्रम से उत्पत्ति होती है ये संक्रांत से इत्यादि तो उचित है अब ये कहते किस क्रम से कलां की उत्पत्ति अत क्रम प्रतिपत्ति अर्थम स इच्छा इत्यादि उच्यते क्रम की प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए किस क्रम से सोलह सो की उत्पत्ति हुई सोलह कलां की उत्पत्ति कही गई किंतु किस क्रम से उत्पत्ति हुई ऐसा कहानी के लिए स इच्छा चक्र इत्यादि आगे मंत्री स इच्छा चक्र सपुरुष सकह पुरुष किया सृष्टि संबंधी के कस्म उत्क्रांत उत्क्रांत भाव्यामी कस्म प्रतिष्ठास्यामि इति एक एक ऐसे किसके होने पर मैं हो कोई मुख्य जो उत्कर्ण हो गया तो मैं उत्कर्ण हो जाऊ और कस्मिन वा प्रतिष्ठित है और कौन कौन है जिसके प्रतिष्ठित हो जाने पर मैं भी प्रतिष्ठित हो जाऊ इसे विचार किया टीका में तत्प्रतिपत्तिश्च कलोत्ति प्रतिपत्ति सौकर्थम क्रम प्रतिपत्ति के लिए आगे मंत्र है तो क्रम प्रतिपत्ति की क्या आवश्यकता है सौकर्यार्थम क्रम की प्रतिपति क्रम के ज्ञान होने पर कलाओं की उत्पत्ति का ज्ञान सुकर हो उत्पत्ति का जो ज्ञान कलाओं की उत्पत्ति की जो प्रतिपत्ति तस्पत्ति सौकर्या के लिए क्रम प्रतिपत्ति कहते हैं क्रम के ज्ञान अनुभव कलाओं की उत्पत्ति का ज्ञान सरल से होगा विपरीण तो अथवा अथ उप पद्ययन कार्य से कारण क्रमेण अपवाद सौकर्या सौकर्या एक तो कलाओं की उत्पत्ति का ज्ञान सरल से होगा और दूसरा है कलाओं का अपवाद करना है अपवाद किस क्रम से होगा जिस क्रम से उत्पत्ति हुई उसके विपरीत क्रम से अपवाद करना ब्रह्म है ब्रह्म सूत्र में विचार आया प्रलय प्रलय होते समय किस क्रम से प्रलय होगा उत्पत्ति के समय आकाश आदि क्रम से उत्पत्ति हुई तो प्रलय काल में क्या उसी आकाश आदि क्रम से प्रलय होना चाहिए क्योंकि क्रम पहले मालूम हो गया जिस क्रम से हुआ उस क्रम से प्रलय होना चाहिए तो सिद्धांती ही उतर दिया विपरीत क्रम विपरीन जिसके विपरीत है अतः अतहित सृष्टि क्रम की अपेक्षा विपरीत तो क्रम से ही प्रलय का क्रम उपप्धति क्योंकि इसे उपन्न नहीं सीढ़ी में चढ़ते प्रसाद के ऊपर तो जो उतरने के लिए अंतिम पहले उतरना होता है कि जिस क्रम से चढ़े उसी क्रम से नहीं होगा इसे विपरीत क्रम होता है तो जिस क्रम से उत्पत्ति हुई प्रलय उसके विपरीत क्रम से है विपरीन तो क्रम अतः सृष्टि क्रम से विपरीत से क्रम है प्रलय का उपपद्य इसी ब्रह्म न्याय ने कहा न्याय में कहा गया कार्य से स्वस्व कारण क्रम अप्य अपने कारण में वो कारण भी अपने कारण में वो कारण उसके कारण में पृथ्वी जल में जल तेज में इसी कार्य अपने कारण में इसी क्रम से अपवाद So, so, कारण क्रम अपवाद की सुकरता के लिए भी है क्रम ज्ञान की सुकरता और कार्यों के अपने अपने कारण में अपवाद होगा वो अपवाद की सुकरता सुखरता क्रम की आवश्यकता क्रम, क्रम जानने पर किस क्रम से उत्पत्ति हुई ये मालूम हो जाएगा और अपवाद करने के लिए विपरीत क्रम से अपवाद ही ज्ञान हो जाएगा स इच्छा चक्रेक्षण क्या इक्षणुक् प्रयोजन म्ण कथनगणिका क्या प्रयोजन है भाष्य में चेतनपूर्विका चृषिइम सपुरुष सकल पुष्टो भारद्वाजन स इच्छा चक्र इक्षण दर्शन चक्र कृतवा सृष्टि चेतनपूर्तन चेतन पूर्व येतनपूर्का चेतन से ही सृष्टिभगी इत एवं इसको दिखाने के लिए चेतन से सृष्टि कोई कोई कहते संख्या लोग चेतन के बिना खाली प्रधान से ही उत्पत्ति हो जाती है तो सही नहीं हो सकता चेतन पर भी ही सृष्टि इति एवमर्थम इसको बोधन कराने के लिए इच्छा कहा गया सपुरुष क्षाच सपुरुष स स सो, इच्छा चक्रे स यदि कह यो पृष्ठो भारद्वाजन भारद्वाजन पुष्ट भारद्वाज पूछा था सोलह शक्ल पुरुष क्या है यो भारद्वाजन पुष्ट सब सोलो शकल पुरुष इच्छा चक्र चक्रमित शब्द का अर्थ दर्शन दर्शनम चक्र कृतवान विचार किया ज्ञान सृष्टि फल क्रमादि विषय इ्षण चक्रे उसका कर्म क्या है सृष्टि फल क्रमादि विषय सृष्टि प्राण आदि की सृष्टि है और उसका फल कहेंगे उत्क्रांति आदि फल इस कर्म क्रम लोक में लोक नाम ये सब का ज्ञान के लिए उसने इच्छन किया विचार किया किस क्रम से सृष्टि करेंगे उत्क्रमण कैसे होगा किस किस की उत्पत्ति ये सब विचार किया कोई ज्ञान है सृष्टि क्रम आदि विषय इच्छनम चक्र के दबान टीका में सृष्टि सृष्टि ही प्राणादि है सृष्टि प्राणादि आदि कलाम की सृष्टि सृष्टि आगे फल सृष्टि फल कमादि फल तस् उत्क्रांति आदि फलम सृष्टि का फल है जिस सृष्टि होने पर उत्क्रांति आदि से लोकांतरगम देहांतर प्रति ये सब उत्क्रांति आदि सृष्टि होने के बाद लोकांतर गमन देहांत प्राप्त सफल है क्रम क्रम कैसे प्राणाश्रद्धा इत्यादि उत्ता उत्तर क्रम आनातरिम आनतर से भाव अनंतरिम किसके बाद कौन अभी आगे कहने वाले प्राणा श्रद्धा इत्यादि क्रम से सृष्टि फल क्रम सृष्टि होगी प्राणादिक फल हो गया उत्क्रमण लोका देहांतर प्राप्ति और क्रम हो गया प्राण से श्रद्धा इत्यादि आन आदिभाष्य आदिशब इति आधार आधे विषय गृहते लोक मे नाम लोक हे आधार नाम आधेय आधार आधे नेशय्छण कृतवा सपुरश सृष्टि फल क्रमादि विषय इक्षण क्रमा विषय येक्षण से ज्ञान से सृष्टिफल क्रदयक ज्ञान कृतवा सपुरश कथम उच्य ईक्षण क्या कथम कथम इक्या कस्म कर्तृ विशेष देहादुत्क्रांति दे। कौन करता है जो देहरण होने के बाद मैं भी उत्कण हो जाऊ उत्क्रांत भविष्या अहमेव कस्म वर प्रतिष्ठित है और किसकी प्रतिष्ठित हो जाने पर हम प्रतिष्ठा से श्यामी प्रतिष्ठा से श्यामी क्या प्रतिष्ठित हो ह्याम प्रतिष्ठित हो जाऊं ऐसे विचार किया ठीक है मैं नानूचान चेतन पूर्वकत्व सिद्धि ये कहा इच्छा कथन किया चेतन पूर्वकत्व सृष्टि के लिए किसान कथन करने से चेतन पूर्वकत्व सृष्टि ये तो सिद्धि नहीं होगी न्यायन ना चेतन से अकर्तृत्व अहेतुत्व अचेतन से प्रधान आदर विक्रियावर्तन हेतुत् चाहती करते सेते चेतन निर्लेप मानते पुरुष को वेदांत में निर्विशेष सांख्य लोग पुरुष को पद्म पत्र जैसे पुष्कर इसे कहते हैं निष्क्रिय होने से पुरुष चेतन में कर्तृत्व नहीं होगा न्याय चेतन चेतन चेतन कर्ता नहीं अकर्ता है होने से वो कारण नहीं हुआ अहेतुत्व पुरुष यदि हेतु नहीं हुआ तो हेतु कौन होगा अचेतन ही होगा चेतन कर्ता नहीं हो सकता तो अचेतन होगा अचेतन है प्रधान सांख्य में तम तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रदान है आदि से प्रधान से महत्वपूर्ण निष्क्रिय उसमें वो तो हेतु नहीं होगा जिनमें विकार हो विक्रिया हो वो सृष्टि का हेतु होगा प्रधान आदि में विक्रिया है विक्रियावत्त हेतु हेतु प्रधान आदि तो फिर इक्षण जो है ऐसा इच्छा जब प्रधान ही करता है पुरुष नहीं जड़ है, जड़ा है उसमें नहीं प्रधानता है फिर में तो उसको अन्य प्रकार लेना पड़ेगा उपचार गौण प्रयोग करना पड़ेगा कुलम पिपति सती कुल पतित तो गिनना चाहता है और अचेतने भी ऐसे इच्छा इच्छा प्रयोग कर देते गिनना चाहता है जैसे कोई व्यक्ति जान बुझ कर किसी क्रम से करता है प्रधान से इसी क्रम से सृष्टि हुई इसलिए कोई कि इच्छा विचार करके सृष्टि हुई इसे गण प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि जड़ से तो प्रधान से सृष्टि जड़ प्रधान में क्षण नहीं हो सकता है फिर भी यदि कहा गया इच्छा ना वो अन्यथा अन्य, अन्य प्रकार उसका अर्थ करना पड़ेगा चेतन पूर्वक सृष्टि में सिद्धि नहीं होगी यदि संख्या शंका करते नण आत्मा अकर्ता निष्क्रिय इसलिए करता है प्रधानम कर्तृ प्रधान सक्रिय करता है अतः पुरुषार्थम प्रयोजन उ अधिकृत प्रधानम प्रवर्त महदाद्याण पुरुषार्थम प्रयोजन प्रधान यदि जड़ है वो करता है किसलिए करता है क्यों प्रवृत्त होता है प्रधान और जड़ो उसका तो कोई प्रयोजन नहीं हुआ तो किसके लिए प्रयोजन प्रा、किस प्रयोजन से प्रवृत्त होता है उसका संख्या लोग उत्तर तो देते पुरुषार्थम को भोग और अपवर्ग देने के लिए ही प्रधान प्रवृत्त होता है पुरुषार्थम प्रयोजन उररीकृत पुरुषकार्थ भोग और अपवर्ग मुख्य दोनों ही प्रयोजन उररीकृत स्वीकृत मानकर के प्रधान प्रवृत्त होता है सृष्टिकरण महद्या करण महद्याण बुद्धि आदि से तहंकार तन्म तन्मात्रा, ये सब लोग न तम अनुपन्न पुरुष से स्वातंत्रेन इच्छापूर्वक कर्तृत्वचन पुरुष स्वतंत्र इच्छा पूर्वक कर्ता है ये तो अनुपपन प्रमाणिक है इदमुपन्न पुरुष से स्वातंत्रे स इच्छा चक्री न करता है पुरुष स्वतंत्र कर्ता पुरुष स्वतंत्र होकर के इच्छा करके को करता है। <coughs> कथन तो वो ठीक नहीं प्रमाणिक। गुण साम्य प्रधाने प्रमाण उपन्न सृष्टि करते सत्वा सत्वादि गुण साम्य सत्जस्तम त्रिगुणात्मक त्रिगुणों का साम्य अवस्था है प्रधान युक्ति तो से सिद्ध होता है प्रमाण भी अजाम कृष्ण तो शुक्ल कृष्ण तो में कार्य त्रिगुणात्मक होने से कारण भी त्रिगुणात्मक होना चाहिए तो प्रमाण से सिद्ध होता है प्रधान त्रिगुण के सामने अवस्था प्रधान प्रमाण से सिद्ध है श्रुति प्रमाण से युक्ति से भी है वो सृष्टिकर्ता सृष्टिकर्ता सृष्टिकर्ता प्रधान जब हो सकता है तो पुरुष में स्वतंत्र इच्छा पूर्वक कर्तृत्व कथन वो ठीक नहीं प्रमाण नहीं अथवा यदि ईश्वर में प्रधान में कर्तृत्व नहीं मानेंगे तो ईश्वर अनुवर्तित सु परमाणु सु सस्तु नायक वैशिष्ट के लोग परमाणु से क्रम से क्रमशि हो जाती है ईश्वर की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन करने वाले ईश्वर इच्छा अनुवर्तित सुश्वर इच्छा अनुवर्तनते ईश्वर इच्छा अनुवर्ती ना ईश्वर जैसे इच्छा संकल्प ऐसे ही परमाणु में क्रिया संयोग दियणु का क्रम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाएगी परमाणु से सत्सु आत्म एकत्वेन न कर्तृत्व साधना भाबाद ये परमाणु है प्रधानक कर्ता मानो तो अथवा परमाणु से सृष्टि हो जाएगी और एक अद्वित आत्मा एक ही है वो कैसे सृष्टि करेगा कोई कुलाल घट बनाता है तो कितने साधन होने पर बनाता है और एकी एक ही पुरुष कैसे करेगा एकत्वेन न कर्तृत्व साधना भाबाद कर्ता होने के लिए कोई साधन उसके पास नहीं आत्मना आत्मनि अनर्थ करत एक तो साधना ही नहीं, नहीं। दूसरा यदि किसी प्रकार बनाए तो अपना अनर्थ क्यों बनाएगा अब आनंद विज्ञान में आनंद ब्रह्म सुख रूप आनंद है ये प्रपंच बना कर स्वयं से बंधन में पड़ेगा ऐसा क्यों करेगा आत्मनि अनर्थ करत भी नहीं हो सकता है इसलिए पुरुष करता ठीक नहीं टीका में अकर्ता त्रद्धा अन्वय नत्मा अकर्ता यदि अकर्ता त्रद आत्मा अकर्ता त्रद् अन्पपन्न पुरुष से स्वातंत्रे इच्छापूर्वक कर्तवन तो आत्मा तकर्ता है तभी तो कैसे कर्तृत्व तो कथन किया गया तो ठीक नहीं आत्माकर्ता तत्र तथा सती इदम कर्तृत्वन तथा तत्र तथा सति सती इदम कर्तृत्वन उपपन्नम से अपपन्न है पशा नया पशा आत्मा कर्ता तत्र तथा सति सती इद कर्तवन अच्छे अनुपन आत्मा तत्र, तत्र करता त्र तथा सती इदमुपन्न भाषा मे इदमुपन्थ इदम कर्तृवचन अच्छ वचन अचन मू नु <coughs> इदम कर्तृवचनमुपन्न आत्मा अकर्ता है तो फिर आत्मा में कर्तृत्व कथन उपकरण किंच तस् कर्तृत्व तो अंगीकार भी अच्छा आत्मा में कर्तृत्व मानो कर्तव्य हो नहीं सकता है अकर्ता है निष्क्रिय तो कर्ता माने तो भी कुल कर्तु कुलाला देरी सहकारी साधना अंतरा भावात, सहकारी साधन नहीं कैसे कर्ता बनेगा कुला आदेरी व जैसे कुलालादि सहकारी साधन से कट बनाता है यह एक अकेला है सहकारी साधन नहीं करता कैसे होगा और आत्मा में दुख आदि अनर्थ है तो प्राण आदि संसार कर तु तो अनुपतिश्च अनुपन्न अनर्थ है तो सब अनर्थ है तो प्राण आदि जितने सब अनर्थ का हेतु संसार कर अनुप संसार बनाएगा अपना ही दुखों के लिए ये भी नहीं हो सकता है इसीलिए क्या सिद्ध हुआ अनुपन्नम संष्टुत्वचनम इसीलिए आत्मा में सृष्टुत्वचनम अनुपन्न अप्रमाणिका आत्मा सष्टा है ठीक नहीं इसी कहा आत्मनोपी एकत्व न कर्तृत्व साधना बाबा अनर्थ कर्तृत्वपत्तिश्च आत्मनोपी जो दि आत्मनोपी एकत्व न कर्तृत्व अपनी कर्तृत्व इतना सावधान है आत्मनोपी कर्तृत्व आत्मनो न कर्तृत्व आत्मा कर्ता मानवी ले फिर भी एक में कैसे होगा साधन नहीं तो अनर्थ क्यों बनाएगा ये भी नहीं हो सकता है इसलिए कर्ता ठीक नहीं तरी कि अतः प्रधान ही करता। प्रधान कर्ता प्रधानमंत्री उपर प्रयोजन उधान प्रवर्त प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रवर्त है नई भाष्य ननु आत्मा अकर्ता प्रधान कर्त प्रधान कर्त कर्तृके से क्रियाशक्ति मत अतः प्रवर्तवय प्रधान क्रियाशक्ति मत क्रियाशक्ति वाला अतः प्रवर्तते आगे दिया प्रधान प्रवर्तते क्रियाशक्ति वाला होने से प्रवर्तते आत्मा तो अनिष्क्रिय है वो प्रवर्तन नहीं होगा ननु प्रधानस्य अचेतन से प्रयोजन अपेक्षा अभाव प्रवृत्ति अनुपति प्रधान जड़ है उसका कोई प्रयोजन सुख दुख दुख परिहार सुख प्राप्ति प्रयोजन ही नहीं उसके बिना प्र प्रवृत्ति क्यों होगी इतना पुरुषाथ प्रयोजन उरदीकृत अपने प्रयोजन पुरुष के लिए पुरुषस्य अर्थ पुरुषस्य चेतनस्य पुरुषे से पुरुष चेतना उसका अर्थ क्या भोग अपवर्ग रूप अर्थम भोग और अपवर्ग यही प्रयोजन है पुरुष से भोग और अपवर्ग भोगे सुख दुख अनेत्रात्कार अपर्गे मोक्ष ये प्रयोजन इसको उद्देश्य उद्देश्य करे प्रवर्त थे तो प्रयोजन हो गया पुरुष को भोग देना किंतु जड़ में कैसे प्रवृत्ति होगी उसके लिए दृष्टान्त देते है संख्या लोग वत्स्य अचेतन अचेतनस्य धेनु देहगत क्षीर से सस्यादि विवृद्धि अर्थम अम्बुनश अचेतन से प्रवृत्ति दर्शन वत्स्य विवृद्धि अर्थम ध्वनु गाय जब बछड़ा देती है तो उसके शरीर में देह में खीरा की प्रवृत्ति होती है अन्न रस काम से खीरा होकर खीरा आकर स्थानों तक पहुंच जाता है और जड़ है जड़ में प्रवृत्ति होती बछड़ा को बढ़ाने के लिए खीरा की प्रवृत्ति होती है वत्स्य अर्थम अचेतन है क्षीर देह का तो क्षीर देह में खीरा है और स्थानों तक आकर पहुंच जाता है बछड़ा को बढ़ाने के लिए पिलाने के लिए जड़ में प्रवृति होती है और आदि विवृद्धि अर्थम अम्बुनस अचेतन से प्रवृत्ति दर्शनाथ जलत तो जड़ फिर जड़ पेड़ के पास देते हैं तो सस् पेड़ पौधा बढ़ने के लिए जड़ की प्रवृत्ति होती है जल जाता है वृक्ष में प्रविष्ट होता है वो जड़ ही अचेतन जड़ों की भी प्रवृत्ति होती है दुग्ध भी प्रवृत्ति होती है इसी प्रकार प्र, प्रधान जड़ होने पर भी प्रवृत्ति हो है पुरुषार्थ नधान से अपनी एकत्व सहकार जैसे आप कहते हो चेतना एक होने से सहकारी कारण नहीं होने उनसे कर्तुत्व तो नहीं हो सकता है चेतन तो में तो प्रधान भी एक ही, ही मानते हैं जड़ हो एक है तो एक होने पर सहकारी कारण ही नहीं तो फिर सहकारी अभा कारण तनुपत्तु तो कारण हो नहीं सकता अगर क्या चेतन में कथन चित्त तो बोलना पड़ेगा क्योंकि प्रधान तो एक है जड़ है सहकारी कारण नहीं तो कथनचित माया उपाधि आदि को लेकर चेतन में कर तो कहना पड़ेगा ऐसा सिद्धांति की तरफ से शंका करने पर अतः पूर्व प्रधान से कहता है सत्वादि गुणसाम्य प्रधान प्रधान सत्वादि गुणसाम्य सत्व रजत तीन गुण है इसलिए सहकारी साधन वही तीनों गुण में हो जाएंगे सत्वादि गुण साम्यावस्था प्रधानमिति संख्या का संख्या तथ सत्वादि गुण अनेकत्मक प्रधान प्रधाने कारणेसति प्रधान एक है अनेकत्मक क्योंकि तीन गुण सत्व रजतमय आदि गुण के द्वारा अनेकत्मक हो गया होने से पुरुषस्य प्रधान कारण हो सकता है पुरुष में कर्तृत्वन तो कर्तृत्व तो अगत्या करता कहा था अगत्या नहीं प्रधान तो कर्ता हो सकता है क्योंकि त्रिगुणात्मक है अनेकात्मक है पुरुष से कर्तृत्वनम अगत्य नहीं है इसलिए अनुपन्न प्रमाणिक नहीं अगत्या कर तो कहना था अगत्य नहीं प्रधान तो अनेकत्मक करता हो सकता तो पुरुषों का अगत्या पुरुषों का अनुपन्न यदि चेतना अनधिष्ठित से अचेतन से प्रवृत्ति न दिष्टा इत मान्य से यदि आप कहोगे चेतन के बिना चेतना अधिष्ठित नहीं हो चेतन कारण नहीं हो करके केवल अचेतन प्रवृत्ति नहीं होगी क्योंकि गुआ आदि में खीर की प्रवृत्ति होती चेतन में अधिष्ठित होकर तो यदि जड़ की प्रवृत्ति नहीं होगी ऐसा मानते हो नहीं दिखा गया गुआ आदि में तो चेतन गो है उसमें दुग्ध की प्रवृत्ति हो जाती है केवल दुग्ध जड़ के नहीं ऐसा यदि मानते हो तभी तो सांख्य के बाद न्यायिक वैश्य ची लोग कहते ये हमारे मत मानो यदि वो नहीं होगा परमाणु कारण बाद कारण है तत्व ईश्वर से अधिष्ठा हुआ ईश्वर मानते अधिष्ठाता है प्रवर्तक है उसकी इच्छा से परमाणु प्रवृत्ति होकरणु से दीवन गो दिवन से तिरण को ऐसे क्रम से ब्रह्मांड बन जाएगा इत्या ईश्वर इच्छा अनुवर्ती सुब सु। <स्थियों> रहते समय वो एक आत्मा में कर्तृत्व तो मानव ठीक नहीं अत्रु तुपपरमित पूर्व अनु परमाणु सत्सु आत्मन कर्तृत्व अनुपपन आत्मा में कर्तृत्व अप्रामिक अभी सिद्धांत के तरफ से पूछते हैं यदि जड़ प्रधान प्रवृत्ति हो जाए अथवा परमाणु में, में प्रवृत्ति होकर के ब्रह्मांड बन जाए तभी इच्छण श्रवण से क्या गति परिसंख्य से पूछते इच्छण सही क्षाम चक्र श्रुति में स्पष्ट है उसकी क्या गति ईक्षण क्यों कहा गया जड़ में प्रधान होने पर तो संख्या उत्तर देता है तस्मात पुरुषार्थे न प्रयोजन इच्छा पूर्वक नियत क्रमन प्रवर्तम अचेतने प्रधान चेतन बद उपचार चक्र इत्यादि प्रयोजन इच्छा पूर्वकमेव नियत क्रमन प्रवर्तमान जैसे कोई इच्छा न करे नियत क्रम से कार्य करता है यहाँ तो पुरुषार्थ प्रयोजन हो गया कोई इच्छा पूर्वक नियत क्रम से कार्य करता है इसी प्रकार प्रधान में अचेतन क्रम से प्रवृत्ति होने से चेतन जैसे विचार करके क्रम से करता है प्रधान में ठीक इस प्रकार क्रम से होने से यहाँ गौण प्रयोग करते ये विचार करके क्रम से कर रहा है वस्तुतः इच्छा नहीं कोई विचार करके किस क्रम से कार्य करता है प्रधान में नियत क्रम से प्रवृत्ति होती होने से ये गौण प्रयोग है ये विचार कर करके इसी क्रम से कर रहा है ऐसे कहेंगे क्योंकि प्रत्येक बार सृष्टि प्रयोग होने पर इसी क्रम से सृष्टि होती है तो चेतन जैसे विचार करके प्रवृत्त होता है प्रधान में इसी क्रम से निश्चित क्रम से प्रवृत्ति होने से वह गौण प्रयोग कर देते कि ये विचार करके ऐसा कर रहा है जैसे कुल पिपति सदी कुल अभी गिरना चाहता है फिर अभी गिर जाता है नदी के किनारे ऐसे प्रयोग करते गौण प्रयोग होता है अचेतन प्रधान चेतन बद उपचार इत्यादि ऐसे सांख्या ने कहा प्रयोजन टीका है पुरुष से भोग अपर्ग अर्थे न पुरुष का प्रयोजन भोग और अपवर्ग मुख्य इच्छितरी विद्यम नि प्रवर्तमान गुणे न गौण प्रयोग जहाँ करते है गुण योग से गौण होता है <coughs> अग्नि को रणव कग्नि जैसे सूर्य देख अथवा सिंह देते सद प्रयोग करते है उस गुण के संबंध से गौण होता है तो यहाँ प्रधान में गौण प्रयोग होगा क्षण तो कोई गुण होना चाहिए तो यहाँ गौण बताते मुख्य विद्यमान नियत क्रम प्रवर्तमान नियत क्रमण प्रवर्तमान तो ये गुण है नियत क्रमण प्रवर्तमान मुख्य जो इच्छण करने वाला कुछ कार्य करता है वो नियत क्रम से करता है जैसे कुलाल घट बनाता है वो किस क्रम से करता है मिट्टी लाता है पानी लेकर उसको मिट्टी को बनाता है उसके बाद फिर दंड रिलाता है कैसे बनाता है बनाने कुछ क्रम है भोजन बनाता है तो कुछ क्रम से बनाता है अग्निश क्या फिर बर्तन रखा पानी दिया किस क्रम से लेकर बनाता है अब बिना क्रम से तो नहीं होता है इसी प्रकार जो चेतन किसी क्रम से विचार करता है तो उसमें एक धर्म रहा नियत क्रमण प्रवर्तमानत्व निश्चित क्रम से प्रवर्तमानत्व तो ये गुण है मुख्य इच्छणकर्ता चेतन में जो धर्म है नियत क्रमण प्रवर्तमानत्व तो ये हो गया गुण ये गुण प्रधान में भी है वो भी नियत क्रम प्रवर्तमान होता है इसी गुण से योगात नियत क्रम प्रवर्तमान गुण जे मुख्य चेतन में जैसे दिखता है ऐसे प्रधान भी गुण है नियत प्रवर्तमान इसी गुण से प्रधान को भी इणकर्ता गौण प्रयोग कर दिया जैसे सिंह माणा में वो कह देते सूर्य को देख करेगी अच्छत योगाथ अच्छत प्रयोग अच्छत इच्छन क्या ऐसे गौण प्रयोग है मानव के पाइंगल्य गुण योगे न अग्निशब्द प्रयोगवत् पिंगल जैसे अग्नि जैसे रूप है तो कहती मानवगत तो अग्नि मानव के में पैंगल्य गुण है अग्नि में जैसे पैंगल्य वो पाइंगल्यग्न मानव के में अग्नि का जो गुण है पांगल्य रूप है पिंगल वर्ण वर्ण मानव के देकर के कहती तो अग्नि इसी प्रकार यहाँ पुरुष चैतन्य में कर्ता में ले करके उसमें गौण प्रयोग कर दिया इच्छ करता है प्रधान नी प्रधान पुरुष शब्द कथम अता इक्षण शब्दा यदि ब्रह्म सूत्र में आया गौण से ना आत्म पहले का इच्छते ना शब्दम ब्रह्मण करता है इसलिए अशब्दम शब्दा प्रतिपाद्य प्रदान करता नहीं होगा गौण गौण है गौण्चे सिद्धांतिकता न आत्म शब्दार्थ उसको आत्म शब्द प्रयोग किया गौण कैसे होगा आत्म शब्द प्रयोग कौन से गौणा नहीं होगा यहाँ भी पुरुष शब्द दिया है पुरुष शब्द है प्रधान जड़ में पुरुष शब्द कैसे प्रयोग होगा अतः यथा राज्य सर्वार्थकारिणी वृत्ति राजा तद्वत राजा के सर्वार्थकारी वृतियों में राजा सब काम करने वाले कहते हैं तो राजा है सब काम करने वाले वृत् को राजा शब्द से कहती ये तो राजा है जैसे प्रयोग करते थे गौण प्रयोग इसी प्रकार आत्मा के सला प्रधान ही भोग अपने के लिए सब प्रधान करता है इसे उसका आत्मा पुरुष शब्द कह दिया पुरुष के लिए भोग के देने के लिए प्रधान सब कुछ करता है जिसे राजा के सब करने वाले को भी लोग राजा कह देते हैं, मालिक कोई दूसरा है उसके सब कार्य करने वाले जो भूत्य है नौकर उसको भी कहते हैं तो मालिक है ठीक इसी प्रकार पुरुष के सर्वार्थ कार्य है प्रधान भोग अपने वाला ऐसे उसको भी पुरुष शब्द से कह दिया गौण प्रयोग है यथा सर्वार्थ यहांराज सर्वाणी वृत्ति राजा तद्व टीकामे पुरुषस्य से भोगअपवर्गकारिणी प्रधानी पुरुष को अपवर्ग देने वाले प्रधानमंत्री पुरुष सद औपचारिक गौण प्रयोगी स तो अकर्तृपी आत्मनो मतृत्व संभवती हृदय निधा प्रथम आपात प्रतिबंधा परहती सिद्धांति का ये हृदय में बुद्धि में यह है आत्मा में स्वतः तो हो नहीं सकता अकर्तृत्व होने पर भी माया से करतृत्व होगा माया का आत्मा में वास्तव कर्तृत्व नहीं माया से कर्तृत्व हो सकता है ये हृदय में बुद्धि में मन में रख करके प्रथम आपात ऊपर ऊपर से <laughs> जैसे वो प्रधान कहता है आत्मा में भक्तृत्व तो हो है तो ये कहता है यदि भोक्तृत्व होगा तो क्यों कर्तृत्व तो क्या नहीं होगा प्रधान जड़े में भोक्तृत्व तो नहीं होगा तो कर्तृत्व तो कैसे होगा ये प्रतिबंधी के द्वारा उसका पहले प्रधान का प्रधान संख्य मत का परिहार करता सिद्धांति न आत्मनोभत्वत तो कर्तृत्व तो उपपत्त ही आत्मा में तुम भोक्तृत्व मानते यदि भोक्तृत्व रहेगा तो, तो, रहे तो कर्तृत्व तो ही रहस है किन्तु ये अभिप्राय नहीं की भोक्तृत्व पारमार्थी कर्तृत्व ही तो पारमार्थी है नहीं जैसा आप भोक्तृत्व मानते ऐसे कर्तृत्व हो है ये मन में है तो कहना आगे स्वतः कर्तृत्व तो नहीं होने पर भी औपाधिकता कहता तो है पहले उसको करता है तो से करता है। आत्मा में तो भोक्तृत्व तो रह सकता है तो कर्तृत्व तो भी रह सकता है यथा सांख्य स्या, स्या, भी, से चिन्ह मात्र अपरिणामोपी आत्मनोभत्व चिन्ह मात्र पुरुष है जो परिणामी नहीं अपरिणामी अपरिणामी होने पर भी आत्मा में पुरुष में आप भक्तृत्व तो मानते हो सांख्य मात्री भक्तृत्व तो ही तदवद तदव एव इच्छा आदि पूर्वक जगत कर्तृत्व उपपन्न श्रुति प्राण <coughs> सांख्य तो वेद प्रमाण को नहीं लेकर तर्क के द्वार सिद्ध करके ही अपरिणामी आत्मा में भी भक्तृत्व तो कह देता है तो हम तो वेदवादी है वेद में जैसे कहा गया है इसे हमारे मान्य वाले इच्छा आदि पूर्वक जगत कर्तृत्व आत्मा में हो सकता है कैसे होगा उसको बताएंगे श्रुति प्रमाण्या हो सकता है सुर्ति सुर्ति अभी हम आया आदि का नाम या टीकाकार थोड़ा सूचित कर देते हैं इसको लेकर मन में रखकर के कहते हो सकता है टीका में बुद्धि कर्त भोक्ता पुरुष स्थित बदत भी सांखेर आत्मनो भोक्त सांख्यों ने आत्मा में भक्तृत्व कहा बुद्धि है प्रधान प्रधान बुद्धि है से परिणत होती आता है ऐसे बुद्धि प्रकृति कर्तिकता पुरुष ऐसे कहने वाले सांख्यो ने आत्म भक्तृत्व आत्मा में भक्तृत्व मान लिया पुरुष में भक्तृत्व मान तो कर्तृत्व भी है श्रुति प्रमाण्या श्रुति युक्त जगत कर्तृत्व अविकारिणों की कथंजित निर्वाह्य श्रुति में जो स्पष्ट कहा गया जगत कर्तृत्व पुरुष आत्मा सदैव समय आसीति तेज सुना आकाश सम्भूत इत्यादि सर्व चेतन पूर्वक सृष्टि श्रुति में कही गयी श्रुतियुक्त जगत कर्तृत्व जगत कर्तृत्व पुरुष में कहा गया है चेतन में अभिकारी कथंचित निर्वाह हे पुरुष वाक्तव वा अभिकारी निष्क्रिय अभिकारी फिर भी श्रुति में कहा गया तो, तो, तो निर्वाह करना पड़ेगा परिहारम संकते इसके ऊपर का परिहार करता है। से कहा गया यदि आप भौक्तृत्व मानते तो हो पुरुष में निष्क्रिय में तो कर्तृत्व भी हो सकता है ये प्रतिबंधिका परिहार का संख्या करता है संख्य तत्वान्तर परिणाम आत्मनु अनित्यत्व अशुद्धत्व अनेकत्व निमित्त न चिन्मात्र विक्रिया <coughs> अथवा पुरुष से स्वात्म चिन्ह स्वरूप विक्रिया न दोषाया सांख्यकता पुरुष में भोक्तृत्व तो है और तो भोक्तृत्व तो क्या है केवल चिन्ह मात्र रूप विकार परिणाम चिन्मात्र स्वरूप जो विकार है उसमें पुरुष में अनित्यत्व दोष को प्राप्त नहीं कराएगा अन्य तत्त्वांतर परिणाम हो जाए तो अनित्य हो जाएगा पुरुष में तत्त्वांतर परिणाम नहीं है तत्त्वांतर परिणाम होगा यदि कर्तृत्व तो मानेंगे इसलिए तत्त्वांतर परिणाम आनेंगे तो अनित्य हो जाएगा और रूप स्वरूप परिणाम आनेंगे भोक्तृत्व रूप उसमें कोई दोष नहीं है सांख्यिक कहता है तत्वांतर परिणाम आत्मा में अनितत्व अशुद्धत्व अनेकत्व का निमित्त है यदि आत्मा में तत्वांतर परिणाम आनेंगे तो अनित्य हो जाएगा अन्य तत्व तत्वांतर अन्य तत्व प्रधान जैसे बुद्धि महत्व तो, अहंकार आदि अलग अलग बन जाता है ऐसे <coughs> यदि आत्मा में आत्मा आकाश पृथ्वी जल त्याज यदि बन जाता है ऐसे मानेगी तो अनित्य हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा अनेकत्व हो जाएगा तो आत्मा में अनितत्व तो, अशुद्धत्व तो, अनेकत्व तो का निमित्त तो क्या है तत्वांतर हम तत्वांतर परिणाम नहीं मानते आत्मा में संख्य कहता है इसलिए अनित्व अशुद्धत्व क्या के नहीं न चिन्हत्र स्वरूप विक्रिया चिन्ह मात्र स्वरूप विक्रिया आत्मा में है चिन्ह मात्र स्वरूप विक्रिया चिन्ह मात्र चेतनी रूप विक्रिया वह अनित्व का अशुद्धत्व का निमित्त नहीं बनेगा पुरुष से स्वात्म भोक्तृत्व पुरुष में स्वात्मा में भोक्त मानेंगे तो वहां विकार कैसा है चिन्ह स्वरूप विक्रिया तत्वान्तर परिणाम नहीं और चिन्ह मात्र रूप विक्रिया चिन्ह मात्र रूप विक्रिया न दोषा है कोई दोष पुरुष में नहीं लाएगी लाएगी विक्रिया क्योंकि चिन्ह तदरूप ही समान रूप है नहीं होता है इसलिए कोई दोष नहीं ऐसे कहता है संख्य भोग क्या है भोगो नाम सुख दुख का अनुभव सुख दुख अन्य साक्षातकार सुख दुख अनुभव भोगे सच पुरुष से स्वरूप होता पुरुष का स्वरूप अनुभव सुख दुख अनुभव तत्त्वांतर आपत्ति लक्षण परिणाम <coughs> भोग परिणाम भोक्तृत्व आत्मा में पुरुष में ये तत्व आपत्ति नहीं है है। तो पूर्व रूप पर रूपंतर आपत्ति सिद्धांति कहेगा सिद्धांत आगे निश्चित करें ना पहले भाष्य में भगवता पुनर्वेदवादिना आप जो संख्या लोग कहते हैं आप जो वेदांती वेदवादी है सृष्टिकर्तृत्व यदि आप इस आत्मा में सृष्टिकर्तृत्व तो मानोगी तो फिर आकाशवादि भूत तत्त्वांतर परिणाम मानना पड़ेगा तत्त्वांतर परिणाम है वो यदि आत्म यदि आत्मा में तत्त्वांतर परिणाम मानोगी तो अनितत्व अशुद्धत्व आदि सर्वदोष प्रश्न हो तो, तो संख्या <coughs> तो ने कहा ऐसी का ना सिद्धांति जो न उसका अभिप्राय पहले थी कमी परिणाम क्या है पूर्व रूप परित ना रूपांतर आपत्ति परिणाम और जैसे था ऐसा रहेगा तो परिणाम क्या है वो तो पूर्व रूप परित्याग करके अन्य रूप को प्राप्त करे तो उसका नाम परिणाम कहा जाएगा साहस सजातीय रूपांतरापत्तू विजातीय रूपांतरापत्त हो जो जैसे था उस रूप परिणाम हो गए ना तदाकर सजातीय परिणाम हो अथवा तो अभी परिणाम हो यदि रूपांतर आपत्ति होगी परिणाम हुआ जल है उसको हिला दिया इधर उधर हुआ फिर जैसे जैसे जल हो गया बर्फ है चुरापी गई क्या फिर भी बैठ गया बर्फ हो गया किंतु जो पहले था अवयव संयोग अभी भिन्न हो गया हाँ सजातीय हो गया जो बर्फ पहले था अभी वही नहीं रहा जो जल जैसे अवय भी था अभी हिलाने के बाद वही नहीं रहा अव्यवसाय नष्ट होकर के फिर दूसरा बन गया सजातीय उसको कहते हैं तंतु से पट बनाते हैं फिर खोल करके फिर पट बना दिया जैसे पट ऐसे पट बन जाएगा किंतु जो पट था वो नहीं बना वो पट नष्ट हो, तो हो।, हो गया दूसरा पट बन गया सजातीय सजातीय परिणाम हो यदि अन्य तत्व हो गया तत्वांतर परिणाम हो तो उसका नाम होगा पूर्व रूप परित्याग करेंगे रूपांतरापत्ति पर तो परिणाम होगा तो सजातीय रूपांतर हो अथवा विजातीय रूपांतर हो दोनों ही परिणाम है पूर्व रूप नष्ट करके दूसरा रूप ग्रहण होगा पूर्व नष्ट हो गया दूसरा हो गया तो अनित्य हो गया इसलिए सजातीय रूपांतर आपत्ति मानु विजातीय रूपांतर मानो अनित्यत्म आव है देव अनित्वि दोष प्राप्त करायेगा परिणाम क्योंकि पूर्व रूप त्याग करके अन्य रूप प्राप्ति सजातीय रूपांतर हो विजातीय रूपांतर हो जो पूर्व रूप नष्ट होकर दूसरा रूप माना तो अनित्य हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा ये दोष आव प्राप्त कराएगा ही इसलिए आत्मा में भक्त तो, तो, तो नहीं भोज्य अविवेक उपाधिकम भोज्य वस्तु उसके साथ पुरुष का अभिवेक बुद्धि के द्वारा ग्रहण होगा बुद्धि पुरुष में एकत्व तो भ्रम होगा प्रतिम्ब होगा उस लेकर के भोज्य के साथ पुरुष का विवेक तो तो नहीं होने से अविवेक के कारण पुरुष में भक्तुत्व है ऐसा मानना पड़ेगा पुरुष में वक्त नहीं है बुद्धि में विषय का ग्रहण हुआ अब बुद्धि के साथ पुरुष का अध्यास हो जाएगा कत्व तो क्योंकि पुरुष का प्रतिब बुद्धि में होता है प्रतिब बुद्धि में होने से बुद्धि में विषय ग्रहण होता है और पुरुष का प्रतिम्ब हो गया तो प्रति व पुरुष में विषय का संबंध ऐसे ही करके भोक्तृत्व तो अभिवेक उपाधिकम भोज्य वस्तु भिशे, भिशे के अभिवेक उपाधिकार औतृत्व पुरुष में मानना ही पड़ेगा नहीं तो वास्तव भोक्तृत्व मानेंगे तो अनित्यता दोष प्राप्त हो जाएगा तेनात्मक कर्तृत्व तुल्य औपाधिक भोक्तृत्व पुरुष में मानना ही पड़ेगा तो उपाधिक मानो बराबर है तदात्मक करतुत्य औपाधिक जैसे अभिवेक उपाधिक माना जैसे कार्य अविवेक का उपाधिक का, अविवेक अज्ञान तद तो उपाधिक कर्तृत्य तुल्यम इसे अभिप्राय करके की सिद्धांति मुख्य मुख्य परिहार आह अभी मुख्य परिहार पहले प्रतिबंधी कहा न एक आत्मनो अविद्यात नामूप उपाधि अनुपाधि विशेष अभ्युपगम एक ही आत्मा है एक होने पर भी अविद्यात नामूप उपाधि अनुपाधि विशेषाभ्युप अभ्युपगम अविद्यात है नाम रूप उपाधि कृत अलगे और उपाधिता शुद्ध अलगे उपाधि अनुपाधि विशेष उपाधि अनुपाधिकृत विशेष उपाधि अतेश नाम रूपाधिकृतो ही विशेष अभ्युपगम्यते अभीद्यात ये नाम नम उपाधि आत्मा विशेषमाते आत्मनो बंधमुख्याशास्त्रकृतसव्यवहारा आत्म में बंधमुख्यादास्त्रकृतसव्यवहार के लिए इस उपाधि विशेष मनते परमात अनुपाधिच अनुपाधतम उपाधिता स्वरूपत तत्व एक अद्वित उपाधेय एक अद्वित पारिक अनुपाधि उपाधिता उपाधि अन्यकत्वन्द्र मुख्यादि शास्त्र संभव विशेष मन पढ़ता है यहाँ सर्वताकिुद्धिअनग्रह ताकि ग्राह्य नहीं होता है अवयम शिवम इष्य वह शिव आत्मत न ततृत्व भोक्तृत्व क्रियाकारकम का स ना न ना न भोक्त न क्रियाकल कुछ नहीं अद्वैत अद्वैते एक तत्व वास्ुद ब्रह्मईदु इदेम ब्रह्म एक अस्मी कर्तृतभक्तृत्व क्रियाकार कुछ भी नहीं टीका <coughs> एक वस्तु असहाय सेकर्तृत्तकाम सेपे एक आत्मन एक पदी एके एक उनसे क्या है वस्तु तो है एक है तो उसके सहाय कुछ नहीं अविद्यमान सहाय से उसके पास कोई सहाय सहकारी साधन नहीं है पूरा पेशे ने कहा सहकारी साधन नहीं तो कैसे अकेले बनाएगा तो असहाय से अकर्तु असहाय वास्तव करता नहीं है सहाय क्यों ना करता नहीं होता है फिर भी आपता काम से वाम आपता काम होने से आपता कामस्य आप होकर होने से ऐसे कर सकता है उपाधिकृतकर्तृत्व हो सकता है संभवत उपाधिकर्तृत्वसंभवात्मधिकतृत्व संभव है अविद्यात अविद्यापहाय से संभवात् संभवत सहाय रूप सहाय भ्रंत भिन्न जीवा अना संभवात् वस्तु सौ आप्तकाम है किंतु भ्रांति से भिन्न सस्माजीवा अपने से भिन्न भिन्न आप कामान संभव आनाप्त काम आप नहीं मानते ऐसे अभिद्या के कारण बन सक, तो अपने, अपने से भिन्न बहुत देखता है तत्पुरुषार्थार्थम तो, सुरुषार्थ के लिए सष्टत्व तथा भी दस्यप उप पद्य ऐसे स... हो सकता है तथा दस्य एक होने पर भी ऐसे षुत्व पुरुषार्थम छता तथि तैयारी आत्मन उपपद्य संभव औपाधि आप नचेतन से चेतनानधिष्ठित चेतना आश्रय चेतना आशय के न केवल अचेतन में तत्कर्तृत्व नुक्त युक्त युक्त नहीं है संभव नहीं है इसमें का नाम नाम उपाधि के अनाव्यक्त नमूप उत्पत्ति के पहले नाम रूप था ही नहीं था फिर कैसे उपाधि बनेंगे तो अनिव्यक्त नाम रूप अभिव्यक्त होने के फिर अनिव्यक्त रूप से था बंध मुख्यादि शास्त्र व्यवहार आत्मा एक है तो फिर कौन बद्ध कौन मुक्त फिर शास्त्र उपदेश किसके लिए यदि एक आत्मा है तो शास्त्र की क्या आवश्यकता है उपदेश कौन करेगा शिष्य कौन है गुरु कौन है बद्ध कौन मुक्त कौन ये सब कहा से बनाए कर आत्मा में ये व्यवहार करते एक सबू उपाधिक व्यवहार के लिए भेद हो सकता है बंध मुख्यादि आदि शब्द न तो साधन बंध साधन मुख्य साधन ये सब कुछ अविद्या आत्मा में संभव है मोक्ष बंध प्रतियोगित्व सोपाधिकोपाधिक है जैसे बंध है ऐसे मोक्ष भी मोक्ष क्या बंध निवृत्ति बंध सोपाधिक हुआ तो बंध निवृत्ति पारमार्थी कैसे होगा मुख्य जो कहते हैं मुख्य बंध की निवृत्ति बंध ही कल्पित है सोपाधिक सोपाधिकवृत्ति वो तो भी सोपाधिक कल्पित सर्प की मृत्यु सर्प है तो उसके मृत्यु क्या कल्पित ही इसी प्रकार मुख्य भी बंध प्रत्योक बंध है सोपाधिकोपाधिक प्रत्योगिक मुख्य से आप सोपाधिक परमार्थ से श्रुत्य गम्य तमाह ये परमार्थ तत्व है श्रुत्यक गम्य श्रुति से ये तु ही निश्चय होता था है श्रुति ही प्रमाण है श्रुति एक प्रमाण तम तो औपनिषद पुरुष में आया। उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य प्रतः शब्द ही एक प्रमाण है सर्वता बुद्धि अवगाय तार्किि तार्किक के द्वारा विषय नहीं होता है श्रुति ही एक प्रमाण एवं भूत आत्मनो न संस्तमित ऐसा स्वरूप आत्मा वस्तुतःत नहीं न तृत्व भक्तृत्व क्रियाकार फल कुछ भी नहीं अतः औपाधि औपाचि आविद्य के वास्तव में ओ भद्री सुना दे